दे दूंगा गंगा यमुना की धारा बह जाएगी आइए आगे, आगे निकले भगवान श्रीकृष्ण सैरंगी की इच्छा पूर्ण करने के लिए कुबरी की इच्छा पूर्ण करने के लिए उसके घर गए और उसको दर्शन देकर के कृतार्थ किया इसके बाद भगवान उद्धू के यहां हैं और उद्धू को जाकर के जा उनको भगवान बनाया उसी अक्रूर कभी कभी कहने में भूल भाल हो जाती है आप सब विद्वान बैठे हैं सब समान लीजिए अगे अन्यथा मत समझिएगा तो अक्रूर के यहां करके उनको भाग्यवान बनाया अक्रूर जी महाराज से भगवान ने प्रार्थना की कि काका जी हमारी बुआ का समाचार मिले हमको बहुत दूर हो गया हमारी कुंकी बुआ का समाचार मिले बहुत दूर हो गया अब बुआ जी के यहां जाकर उनका समाचार लाइ अक्रूर जी महाराज हस्तना पुराते हैं कुंती महारानी से सब समाचार कहा कृष्ण ने आपको प्रणाम कहा है आपका समाचार जानने की इच्छा व्यक्त की है ने जो कहा है बहुत करुण करुण है एक आदर्श श्लोक निकालूं में निकालूंगा इस प्रसंग को मैं मेरे भाई का लड़का कृष्ण भगवान है शरण्य है भक्तवत्सल है क्या आपने बुआ के लड़कों को कभी याद करता है एक शब्द अत्यंत भावपूर्ण है भ्रात यो भगवान कृष्ण शरण्यो भक्तवत्सलह एक शब्द व्याख्या करने योग्य है शरण्यो भक्त वत्सलह पैतृस्व से यान स्मरती पैतृस्व सेन जु दुष्ठिराधीन क्वचित क्या कभी पितृहीन बालकों का स्मरण करता है कहते कहते कुंती के सामने साक्षात भगवान कृष्ण आगे ऐसा प्रतीत हुआ उनको और संदेश न कहकर के बात न पूछ करके अब तो साक्षात कृष्ण से ही बात करने लगी कि कृष्ण ये कृष्ण महायोगि हे विश्वात्मा हे विश्व भावन हे संसार का कल्याण करने वाले हे महायोगी तुमसे तो कोई बात छिपी नहीं है मैं अपने बच्चों के साथ दुख पाड़ू हूं मैं तुम्हारी शरदागत हूँ हमारी रक्षा करो कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्वभावन भावन प्रपन्ना पाही गोविंद शिशुचार सिसु। अब इसके आगे अब इस प्रकार माता की बात सुनकर के कुंती माता की श्री अक्रूर जी ने अंधे राजा को भी बहुत समझाया है अंधे राजा ने अपनी व्यवस्था विवस्थी दिवस्त धृतराष्ट्र ने मैं जानता हूं सब कुछ लेकिन अब तो जो युद्ध हो रहा है उसी में निर्णय होगा क्या होगा अच्छा नहीं कहा उसने कंस की दो स्त्रियां थी अस्थि और प्राप्ति कंस के मारे जाने के बाद अस्थि और प्राप्ति ये दोनों अपने पिताजी के पास जाती हैं अपने दुख का निवेदन किया इनका पिता जरा समझता उसने तेईस अक्ष सेना लेकर के भगवान कृष्ण पर आक्रमण कर दिया उसने सोच लिया कि पृथ्वी को यादवों से रहित कर दूंगा भगवान कृष्ण बलराम दोनों खड़े हो गए ध्यान किया भगवान के ध्यान करने के साथ आज तक भगवान ने अभी अस्त्र की लड़ाई नहीं लड़ी, अभी तक तो आज तक जो भी आया कल से से महाबलवान का भी सामना बगैर अस्त्र शस्त्र किया है आज तक ठाकुर जी ने किसी को लाद से मारा किसी को हाथ से मारा किसी को त्यौहनी से मारा ऐसे समाप्त किया अब भगवान ने स्मरण किया दो रथ आए और रथ पर दोनों अलग अलग रथ दोनों पर दिव्य आयुध दिव्य अस्त्र सब आगे भगवान कृष्ण बलराम उन दोनों पर चढ़ करके युद्ध करने लग गए बड़ा भयंकर युद्ध हुआ महाराज वो तेईस अच्छे हुई सेना मारी गई बलराम जी महाराज ने पकड़ लिया जरासंध को अकेला बचा था अभी मारता हूं इसको भगवान कृष्ण ने कहा दाऊ दादा अभी मत मारो कहें क्या कि हम यहां क्या करेंगे है? हमको तो जो मक्खन खाना था खा लिया जो लीला करनी थी कर ली अब तो मारनी काटना है, है तो ये रहेगा तो कुछ माल मत्ता ले आएगा इसको छोड़ दो एकदम छोड़ दो वार गो ने न कार्य ची की यहाँ उससे काम होने वाला इसको छोड़ दो अब गया महाराज फिर छोड़ी सेला लेके आया तेईस अक्षर बराबर लाता है सत्रह बार आया ठाकुर जी रामजी सत्रह बार आया सत्रह बार जय जय श्री सीताराम हो गया अब अट्ठारहवीं बार की तैयारी कर रहा है तब तक तो नारद जी महाराज ने एक कालयन नाम का था उसके सामने कोई अस्त्र लेके खड़ा नहीं हो सकता था उसमें विशेषता थी तो तीस करोड़ वृक्ष सेना लेकर के और इसकी बड़ी बड़ी कथाएं हैं सब इसलिए थोड़े जो हम कह रहे हैं हम तो आपको सूची बता रहे हैं कथा तो आप सुनिएगा किसी और से रामजन राम जी और तीस अक्षण सेना लेकर के आया वो काल भगवान ने कहा इसको सामने लड़ना तो मुश्किल है क्या फिर कहे भगो यहां से अब तो भगवान यहां से भगे महाराज जी हाँ वो अब तो भगे भगवान ने कहा दाऊ दादा कहे हाँ कई ये तो आया है तीस करोड़ लेकर के वो आ जावे या कल आवे या परसों आवे जन देखो संस्कृत में तो क्या कहते हैं आज कल या परसों कहते हैं आज कल या परसों इतने के जाओ जन अद्य श्व पर बस तीन दिन में आने वाला है जरासंध भी है? और ये आई गया है माघ गो प्य वा परश्व वह स्वती आएगा आएगा तो उससे भी है।, है भगवान ने अपनी योग माया के द्वारा समुद्र के अंदर बहुत बड़ा नगर बनाया महाराज जी बारह योजन का नगर बनाया 12 योजन का नगर बनाया हो और अपने योग के प्रभाव से ही सारे द्वारिका वासियों को ले जाकर के उसमें बसा दिया बसा दिया ये है महाराज ये है योग का प्रभाव और इसके बाद भगवान जब आ गया हो, कौन कान यौन आ गया अब तो भगवान भगी महाराज ये बात या इस तो कहीं देखोगे नहीं ठाकुर का और किसी के अवतार भी नहीं देखोगे वो भगी चले जा रहे हैं भगी चले जा रहे हैं महाराज है? और सुनो और बढ़िया कमल की माला पहन रखी कमल की। और माला इधर जाए इधर जाए है? और भगवान फटाफट फटाफट भक्ति चले जा रहे हैं निर्जगाम पूरा द्वारा पद्म माली निरायुधा पद्म माली निरा निरा भगवान भक्ति चले जा रहे हैं एक पर्वत था और इस पर्वत की कुंदा थी कंदरा थी और उस कंदरा में भगवान चले लक्ष्य रखे जा रहे और वो सोचता अब पकड़े अब पकड़े अब पकड़े भगवान थोड़ा सा रुक जाते हैं शाबित हो जाते हैं सांस लेते आ जाते ऐसे जा। जा। कर रहे है जैसे मैं कह रहा हूं रोक अब पकड़े अब पकड़े अब तो पकड़ लिया अब तो अब तो बच भी नहीं सकता अब तो पकड़ लिया महाराज जी हस्त प्राप्त हस्त प्राप्त युवात्मान हरिना सदे पदे अब पकड़ा अब पकड़ा अब पकड़ा यहां आता है फिर जहां फिर आता तो फिर भगते हैं भगवान और उस पर्वत की गुफा में ले गए और वहां पर मुस्कुंद जी महाराज शयन कर रहे थे भगवान ने ले आकर के और अपना क्या कहते हैं उसको पीतांबर उस पीतांबर को उसकी उसके ऊपर छोड़ दिया एकदम छोड़ दिया पीतांबर जिसके भिछा, ऊपर भगवान प्रसन्न होते हैं उसके नीचे पीताम्बर बिछाड़ते हैं और जिसके ऊपर भगवान नाराज होते हैं उसके ऊपर पीताम्बर बिछाते हैं ये पीतांबर तो माया है <laughs> इसके चक्कर में कभी ना मत नाम माया पकड़ो माया अगर आपके ऊपर रहे तो कैसी रहे कि उसमें से श्याम की श्यामता झलकती रहे आप मेरा मतलब समझ लें श्याम ऐसा पी पीते झील झंगुली तनु ही अकेले कन् चौवनी भागवती मु भगवान की झंगली भगवान की उपीठ जंगली से भगवान की श्यामता छल छल करके आंखों का विषय बन रही है आनंद आ जाएगा महाराज जी इस माया को देखने में कोई आपत्ति नहीं है लेकिन भगवान के साथ देखोगे तो आनंद आ जाएगा और भगवान के बिना देखोगे तो फंस जाओगे मैं आपसे सच्ची कह रहा हूँ आपके कल्याण की बात कह रहा हूँ माया का उपभोग करो मजे में करो लेकिन ठाकुर जी को साथ में लीजिए भजन करते हुए करो माया कुछ नहीं करेगी आप कुछ नहीं हाँ जी तो महाराज जी अब माया पीताम्बर छोड़ दिया और वो आया वो यमन और उसने देखा जी भगवान कृष्ण ही सो रहे मारा एक आगे नहीं दूंगा क्या मारा समझे क्या मारा महाराज देखो लाख मारा ये लोग हमने नहीं कहाको क्षमा करना कर, मुस्कुंद जी महाराज मारा एक और जो मारा एक और मुस्कुंद जी महाराज जगे वो बहुत थके हुए थे महाराज उनसे उन्होंने देवताओं से नींद ही मांगी थी और कह जो हमको जगावे उगस्व हो जाए मुस्कुंद जी महाराज जो है जगे और वो तुरंत ही ढेर हो गया महाराज हार के रूप में परिणित हो गया देखो एक बात यहाँ सीखने की जिसकी शक्ति आप बचा के रखोगे जिस इंद्रिय की शक्ति बचा के रखोगे वो इंद्रिय आपके काम आएगी एक बार एक बार एक खेत था हम अपने अनुभव की बात कह रहे हैं हम खेती भी किए हैं जो एक बार खेत था ऐसा में समझना मिला पंडित हैं तो खेती बस की हमारे बाद पचासवें वर्ष की सन उन्नीस सौ सन उन्नीस की बात है कैबरसा बिल्ड सन उन्नीस सौ उनसठ की बातें खेत था और बहुत दिन से पड़ा था तो उसमें हमने एक चीज बुआ दिया अब बोआ दिया तो इतनी ही, इतनी हुई कुछ पूछू कहा इतनी क्यों होगी दूसरे साल नहीं हुई हमने कहा ऐसा क्यों हुआ तो कई खेती की शक्ति जो है सुरक्षित थी और एक बार आपने बो दिया तो वो फाट पड़ा इसी प्रकार अगर आप वाणी का संयम करोगे और फिर वाणी का प्रयोग कभी कर दोगे तो वाणी महाराज जी काम आ जाएगी नेत्र को बचा के रखो वाणी को बचा के रखो इंद्रियों की शक्ति को सुरक्षित रखो व्यर्थ में उसका उपयोग मत करो और वो इंद्रिया आपके काम आएंगी आएंगी नेत्र की शक्ति सुरक्षित थी महाराज जी भस्म हो गया भगवान फिर उसके सामने प्रकट हो गए और भगवान ने भगवान की बड़ी उत्तुति की उन्होंने भगवान ने बहुत बर देने के लिए कहा उसने कहा देखो हमको बर वर मत दो हम सब ऊब चुके हैं ये लेकर के बो हमको कुछ मत दो देखो वो बहुत लेते लेते हुए आदमी ऊब जाता है ये मेरे जीवन का अनुभव बता रहा हूं ज्यादा जा, हूं नहीं चाहिए नहीं चाहिए अब कई बार हमको मत दो बत की हमको जरूरत नहीं है हमारा तो भगवान खुश हो जाएंगे जब, जब आप कुछ नहीं लोगे तो भगवान खुश हो जाएंगे एक पति की बात बता रहा हूं आपको जब आप कुछ नहीं लोगे तो भगवान खुश हो जाएंगे सार्वभौम महाराज मतिष्ठे विमलोर्जिता बरई प्रलोभित सिया न काम बिहता बार बार हम वर का प्रलोभन देते हैं तब फिर भी आप नहीं मांगते हैं इसका मतलब आपने हमारी मार् को जीत लिया है सिया राम जी जितनी अच्छी अच्छी लोग हैं प्रहलाद जी महाराज भी नहीं लोभित हुए महाराज जी हाँ लवकुश महाराज जब कथा कहने के लिए तैयार हुए श्री अयोध्या जी अयोध्या जी में ठाकुर के सामने जब कथा कहने ठाकुर सुनता है महाराज हम रामायण नहीं कह रहे कभी कभी हम रामायण भी कह लेते हैं भला ऐसा मत समझना कि हम, हम भरवते कहते हैं कभी कभी कह लेते हैं समझे न तो वाल्मीकि रामायण में कथा आती है राम जी की ठाकुर जी कथा सुन रहे और कथा महाराज हुई बहुत बढ़िया कथा हुई ठाकुर जी ने भरत जी से कहा कि भैया भरत कह छीस हजार स्वर्ण मुद्रा कथाकार को दक्षिण आयु छीस हजार लिखा है बोला लिखा नहीं दिखाई छत्तीस हजार स्वर्ण मुद्रा हमको बात के नहीं याद था बुद्धि हो गए ना छत्तीस हजार स्वर्ण मुद्रा दे देना अब भरत जी महाराज ने सोचा कि बच्चे हैं दोनों भाई है, हैं जुड़वे हैं कि लड़ाई नहीं आपस में तो छत्तीस छत्तीस की दू फैली बनाया और दो फैली बना करके अलग अलग दिया इनके हाथ थट से के हमको दक्षिणा नहीं चाहिए शिव तो महाराज दक्षिणा लीजिए ठाकुर जी ने दिया है कि झरने से झरते हुए जलों को पी लेते हैं पेड़ों से चपकते हुई फल को पा लेते हैं पेड़ों की छाल से लज्जा का सन कर लेते हैं उठना की जरूरत नहीं है जब दक्षिणा नहीं लिया तो ठाकुर अभिमुख हो गए ठाकुर फिर बुलाए उनको और फिर ठाकुर बोली फिर ठाकुर ने बात किया ठाकुर ने बात किया आज लंबी कथा है तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि वर के प्रलोभित होने पर भी कि अच्छा अब आप जाओ अगले जन्म में आप ब्राह्मण बनोगे और ब्राह्मण बनने के बाद आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा और वो बद्रिकाश्रम चले जाएंगे राम जी अब इसके बाद रेवती से रे, नवमें स्क में शायद मैंने सुनाया हो नहीं सुनाया है तो अब विशेष ये सुनाऊंगा रेवत की लड़की रेवती से श्री राम जी का विवाह हो गया देखो वो विवाह हुआ कब जब अच्छी तरह से रह रहे हमको एक बात बड़ी अच्छी लगती है हम सब कहते हैं ना कि जरा हम अभी सुव्यवस्थित हो जाकर ब्याह तो करें भगवान जब सुव्यवस्थित हो गए द्वारिका में रहने लग गए तो अब पहले पहले, पहले बलराम जी का ब्याह किया और पहले बड़े भाई का ब्याह किया पहले छोटी का छोटे भाई का नहीं ब्याह किया बड़े भाई के रहते हुए और छोटे भाई का जो ब्याह होता है वो अनुचित होता है वो शास्त्र की दृष्टि से क्या कहते हैं उसको क्या हो जाता है परिवेदता हो लगता है महाराजी परिवेतता दोष लग जाता है देखो हमसे तो चेली अच्छे अच्छे हमको तो नहीं आता तो परिवेतता दोष लग जाता है इसलिए कभी भी याद रखना अकारण बड़े भाई के रहते हुए छोटे भाई का ब्याह और रामजी एक बेटी थी और बेटी बहुत सुंदर थी तो बेटी का ब्याह श्री भीष्म महाराज करना चाहते थे भगवान कृष्ण लेकिन उनका जो बड़ा बेटा था रुक्मी वो शिशुपाल का था दोस्त उसने कहा न्याय तो मैं शिशुपाल से करूंगा अब शिशुपाल के ब्याह के लिए जिद्द ठान लिया बड़ा लड़का था उसकी जिद्द के आगे झुकना पड़ा अभ्या निश्चित हो गया बारात आ गई शिशुपाल की महाराज शिशुपाल की बारात आ गई बड़े बड़े बराती थे महाराज उसका ससुर भी था उसमें हो सब थे सब आ गए बराती अब बराती इधर आ गए तो श्री रुक्नी में भगवान के गुणों को सुन रखा था ये तो जन्म जन्म की भगवान की प्रेसी जन्म जन्म की भगवान की प्रिया है ये तो इनके लिए तो क्या कहा गया है हमारा जी इनके लिए क्या कहा गया एक शब्द कहा गया ये तो नहीं है ये तो अनपाईनी शब्द है अनुपाइनी मैंने अपाया विश्लेषण अपाया मैंने विश्लेष वियोग जिसमें वियोग कभी हो ही ना उसको कहते अनुपाइनी अब इन्होंने एक ब्राह्मण को बुलाया ब्राह्मण को बड़ा विश्वस्त माना जाता था है और उनसे कहा कि आप जाओ हमारी चिट्ठी दे सात श्लोकों की चिट्ठी है मार बहुत बढ़िया चिट्ठी है सज्जनों तो जीव मात्र का प्रतिवेदन है ठाकुर के सामने अगर आप चाहो तो इसको समझ लो अब एक साथ तो नहीं कह सकूंगा एक तो कटूंगा ही होगा क्या ज्यादा भी कह दूंगा मनाएगा तो गुणान भुवन सुंदर श्रता निर्विश्य कर्ण हरतोंग हर हे प्रभो भगवान को चिट्ठी लिख रही है संबोधित कर रही है इसे संबोधन किया जाता है सिद्ध श्री श्रीमान पूज्य पिताजी पूज्य माताजी जी है माय डियर माय डियर फ्रेंड है ना उसी प्रकार से है हाँ? ना? उसी प्रकार से नहीं कोई न समझ पावे ये सब पुराने शब्द है ना आज तो कोई समझता नहीं है इसलिए मैं कह दिया उसमें मैं <laughs> तो देखो हमने एक दिन बताया था महात्मा आप थे कि नहीं थे महात्मा मैंने बताया था कि जो भागवत की चिट्ठी लिखो तो उसमें सरनामा क्या लिखो उसको क्या लिखो उसको क्या लिखो सिद्धि क्या लिखो? नहीं भागवत पीयूष सर पाना लमपटा ऐसा ऐसी चिट्ठी लिखो कोई लिखता ही नहीं हम तो बताते हैं कोई लिखता ही नहीं इसलिए कोई नहीं लिखता है हम तो बताते रहते हैं जब भागवत की चिट्ठी लिखो तो उसके पहले जो सीमा सरनामा सी, लिखा जाता है ये नहीं है कि नहीं है मा तो श्रीमद भागवत की पी पीयूष रसपाणाय पटाहा आगम्यताम समझा आ जाइए आ जाइये ऐसा लिखो महाराज जी तो ये क्या स, लिखते हे भुवन सुंदरता है भुवन सुंदर भुवन सुंदर।, सुंदर का मतलब क्या है भुवन सुंदर का मतलब हे भुवनमने त्रिलोक के त्रिलोक की में आप सुंदर हैं और भुवन मरे भक्त भुवनम जन्म अने अपने भक्तों को आप सुंदर बनाने वाले हैं आप त्रैलोक में सबसे सुंदर हैं और अपने भक्तों को आप सुंदर बनाने वाले हैं भुवन सुंदर श्वा गुणान आपके गुणों को सुना मैंने और वो गुण मेरे कानों से घुस करके मेरे शरीर के समस्त ताप को समाप्त कर दिए हे प्रभु आपका जो रूप है आपका जो स्वरूप है, है? ये कैसा है ये कैसा है कि आंखों के लिए संपूर्ण लाभ देने वाला है श्री राम जी रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलार्थ लाभम अंतिम लाइन इस श्लोक की कमाल की है हे सुंदर हे भूम सुंदर हे लोकाभिरा हे श्री कृष्ण मेरा चित्त आपके हृदय में प्रविष्ट हो रहा है आपके गुणों में प्रविष्ट हो रहा है आपके श्री चरणों में प्रविष्ट हो रहा है कैसे प्रविष्ट हो रहा है हम भारतीय ललना है हम भारतीय कन्या हैं लेकिन हे श्याम सुंदर हे भुवन विमोहन आज हमारा मन निर्लज्ज हो रहा है निर्लज्ज होकर करके हम आपको चाहने लगी हैच्युता विश्ति चित्त मन मेरा चित्र अपत्र हो गया है अपगता त्रपा लज्जा मेरा चित्र निर्लज्ज हो गया है स्वामी मैं जो ठाकुर को निर्लज होकर चाहता है ठाकुर उसी को मिलते हैं प्रियतम से आवरण कैसा दुनिया से आवरण करो दुनिया से ढक्कन करो प्रियतम से आवरण कैसा घूम घट के पट घूम घट के पट खोन रे तो ही राम मिलेंगे चित्तम पत्र पन्ने बिलज्ज उदगायती नृत्य तेज राम जी सी रुक्नि जी और लिखती है आगे दूसरे श्लोकों में कि वीर का भाग कहीं कायर न ले जाए सिंह का भाग कहीं श्रृंगार ले सिंगार न ले जाए गीदड़ ले जाए महावीर भाग मि मर्शत चैध्य आराध गोमाुवन मम बलिम्बुजाक्ष आप तो शेर है सिंह है और ये जो शिष्यल है ये गीदर है गीदर आपके भाग को न ले जाए स्वामी आप तो आ करके ऐस सेना का मंथन करके और मुझको ले जाइए और राक्षस विधि से मेरा ब्याग राम जी निर्मत चैत्य मगदेन्द्र बलम्प्रसह्य माम राक्षसेन विधिना विधिनोदी शुल्काम क्ष न रहा कति अगर मैं आपकी कृपा को न प्राप्त कर पाई आप उसको न मिल पाए तो हे स्वामी मैं इस, इस बाल की कभी नहीं होंगी मैं अपना प्राण परित्याग कर लूंगी अरियम बुजाक्ष भगत प्रसादम जहियाम अशूम व्रत प्रसान सत जन मत अभी चिट्ठी को पा करके भगवान कृष्ण तो विवल हो गए भगवान कृष्ण का ब्राह्मण देवता तुमसे अपने मन की बात बतावे कि उसी तरह हम भी चिंता करते रहते हैं रात दिन जैसे हमारी चिंता रुक्नी करती रहती है, है अरे हमको तो रात को नींद नहीं आती ब्राह्मण देवता तुम तो आ जाए हो हमको तो बहुत दिन से नींद नहीं आ रही है तथा हम अपनी ती वो मत चित्ता है और मैं तत्ता हूं तत्त हूँ क्या बढ़िया शब्द है ध्यान दीजिएगा रुक्मिया और ये भी हम जानते हैं कि रूक््मी हमसे बहुत ग्लोज करता है उसने हमारा ब्याह खत्म कर दिया उसको बड़ा पाप लगेगा किसी के ब्याह को कभी बाधा नहीं देना चाहिए किसी का ब्याह पक्का हो गया हो तो बहुत बदमाश दुष्ट होते हैं ब्याह पक्का हो जाता है ना तो जाकर के झुठे घर कर देते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए बड़ा पाप लगता है भगवान ने कहा मेरा ब्याह तो पक्का हो गया था मेरे ससुर जी ने मेरा बात मेरा ब्याह मेरे साथ पक्का कर दिया लेकिन ये तो रुक्मिनी ने हमारे ब्याह को हटा दिया ऐसा कर दिया महाराज जी वेदाहम हम वेद क्या देशान मेरा ब्याह उसने मना कर दिया तो मैं मानूंगा थोड़ी मैं तो आ रहा हूं चलो मैं चलता हूं अभी और महाराज जी तुरंत दारूक को बुलाया को तैयार करो चलो जल्दी से जल्दी तैयार करो महाराज जी अब तो यहां से निकल पड़ी महाराज एक रात्रि जल्दी जल्दी सर्पार, सर्पार, और वो तो भग रहे हैं दारू भगवान ने कहा दारू जल्दी ले चलो जल्दी चलो अब घोड़ा आ रहा है प्रातः काल ये महाराज सवेरे चार बजे गए उसके बाद जब दिन दिन में आठ नौ बजा तो बलराम चिंतित हो गए नित्य नियम था कि कृष्ण जी महाराज समझा उलझा करके अपना सब कुछ करके और बलराम जी को प्रणाम करने जाते थे आज प्रणाम करने के समय में कृष्ण जी प्रणाम करने नहीं आए तो बलराम जी व्याकुल हो गए बलराम जी व्याकुल हो गए लोगों से पूछा कृष्ण मेरा कृष्ण कहां है मेरा कृष्ण नहीं आया मेरा कृष्ण कहां है कहना कृष्ण जी तो गए कुनपुर और संदेश दे गए हरे कृष्ण चाह गया अकेला ब्याह करने के लिए नहीं? वहां तो बड़ी लड़ाई होगी बड़ा झगड़ा होगा मेरा कृष्ण अकेला है कैसे जाएगा सेना सजाओ जल्दी भगवान जी तो व्याकुल हो गए जल्दी सेना सजाओ दिखाई पड़ता है हमारे शब्दों से श्री भगवान हम वाणी से नहीं कह सकते जितना व्यास की वाणी में उनका उनकी घबराहट है जी कन्यां कन्यां बलिद माता कन्या बड़ी सेना तैयार हुई महाराज एक शब्द कमाल का है महाराज जी बलराम जी के हृदय को अभिव्यक्त कर रहा है जल्दी सेना से जाओ दिख दिखाई पड़ता है हमारे शब्दों से श्री बल वाणी से नहीं कह सकते जितना व्यास की वाणी में उनका उनकी घबराहट है जी कम गतम कन्याम कलह शंकित बले बहता सार्धम बहुत बड़ी सेना तैयार हुई महाराज एक शब्द कमाल का है महाराज जी वो बलराम जी के हृदय को अभिव्यक्त कर रहा है क्या शब्द है भर कृष्ण परिप्लुता भर कृष्ण परिप्लुता बले न महता ये चरिता कुंडीनम नहीं लिखा प्रागा लिखा है ये प्रसर करके कि इतनी जल्दी चले इतनी जल्दी चले कि कृष्ण का रथ उतनी जल्दी नहीं पहुंच पाया राम जी कुिनपुर पहुंचने के पहले बलराम जी पहुंच गए कृष्ण ने कृष्ण ने उतर के प्रणाम किया कृष्ण तो अकेला चलाया कृष्ण जो सर्विंसा कर बताया नहीं कि दादा ब्याह करने के लिए आना था ना तो फिर इसलिए हमको हमको शर्म लग गई हमको लज्जा लग गई हमसे आपसे नहीं बताया उन्होंने क्या इसी क्या शर्म है हम तो वीर है ये तो युद्ध करने किया है ना तो मुझे बताना था अब तो महाराज चित्रंगनी सेना लेकर के भगवान आ गए अब महाराज अब जब वहां पहुंच गए तब तो बीदरपुर में शोर हो गया कृष्ण आ गए बलराम आ गए कृष्ण आ गए बलराम आ गए तो लोगों ने पूछा कि कैसे आए कैसे आए क्या तो देखने के लिए आया हूं बलराम जी क्या तो ब्याह देखने के लिए आया हूं देखे कैसे ब्याह होता है मैं तो ब्याह सच्ची ब्याह देखने के लिए आई है इसमें क्या बात है हम तो ब्याह देखने के लिए आए अब तो महाराज सारे नगर में शोर हो गया सारे कुनपुर में सारे महाराष्ट्र में शोर ये महाराष्ट्र की तो कथा है सारे महाराष्ट्र में शोर हो गया महाराज कि कृष्ण बलराम आए हैं ब्याह देखने के लिए अब तो उनका बड़ा स्वागत हो और भीष्म महाराज जो रुक्नी के पिता है उन्होंने आकर के उन्हों सुनकर के, के मेरी बेटी का ब्याह देखने के लिए आए हैं श्री राम जी प्राप्त स्वित प्रेक्षण सुध और, और तुरंत बाजा होजा लेकर के ठाकड़ के साथ डंका की चोट पर स्वागत करने के लिए ससुर जी आ रहे हैं बलराम कृष्ण जी के महाराज जी आ, और क्या हूँ अभ्यूर्य घोषण राम कृष्ण समरणी श्याराम और दर्शी तो रुक्मणी ने भी सुन लिया कि आगे मेरे, मेरे प्रियतम आ गए अब तो सुनकर के वैगर्भ ही रिष्ट मानसान और विदर्भ के नगर के लोग की क्या हालत है बड़ा गलत है महाराज क्या करें इतना बढ़िया प्रसंग है यहीं रह जाएंगे महाराज बड़े बड़ा आगे कृष्ण कृष्णम आगत माँ करण्य विदर्भपुर वासन इसमें बाहर से कुछ मिलाने की नहीं। जरूरत ही मिली है जरूर मान तो इतनी बढ़िया है, है? के रहने वाले जो है, जब उन्होंने कृष्ण को आया सुना अब तो महाराज जी सब दौड़े और भगए और फिर आम और फिर भगए आगत और देखे क्या कि आंखों से देख रहे और आप कार आंखों से देखे और महाराज पिए आंखों से पिए आंखों से आंखों से पिए महाराज जी हां आप कह दो बुढा है भूल से कह रहा है पिया तो मुंह से जाता है